ओम प्रत्यक्ष का प्रयोजक सिद्धांत पक्ष में क्या है ऐसे पूछने से सिद्धांत पहले विकल्प कर दिया कौन सा प्रत्यक्ष के बारे में पूछते हैं क्या क्या विकल्प क्या, क्या दो विकल्प कर दिया ज्ञानगत प्रत्य... प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष का प्रयोजक ज्ञानगत होगा किंतु यहाँ ज्ञानगत प्रत्यक्ष अर्थात ज्ञान में रहेगा प्रत्यक्षत्व अर्थात ज्ञान में क्या हो जाएगा प्रत्यक्ष तो ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व अथवा विषयगत प्रत्यक्षत्व अर्थात आप ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं अथवा विषयों को प्रत्यक्ष करेंगे ज्ञान को प्रत्यक्ष इसका क्या अर्थ है ज्ञान को प्रत्यक्ष कहना अर्थात ज्ञानम प्रत्यक्षम इसका क्या अर्थ है एक प्रकार है इसका नाम है और विषय तो गुम अर्थात विषय प्रत्यक्ष है इसका क्या अर्थ है जब हम कहते हैं कि घट प्रत्यक्ष है इसका क्या अर्थ है जो विषय है प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय तो प्रत्यक्ष के ज्ञान का नाम है उस ज्ञान का जो विषय है उसको भी प्रत्यक्ष कहते, है। कहते हैं अभी वो ज्ञान को हम प्रत्यक्ष कहते हैं क्यों उसका प्रयोजक क्या हुआ क्या होने से हम इस ज्ञान को प्रत्यक्ष कर देंगे और हाँ, अभिन्न हो जाना तो वित्तीय चैतन्य और प्रमे अवचिन्न चैतन्य इसमें प्रथम विशेषण फिर क्या जोड़ा गया ने तो कर, वो तो क्रमा का लक्षण था।, तो था तो ये अर्थात प्रयोजक बनाने के बाद उसमें पूर्व पक्षी एक दोष दिखाया जिसके चलते के विशेषण जोड़ दिया तो, तो दोनों उपाधि एक देश तो होना चाहिए तो उसके लिए क्या एक, एक देशस्तो तो। आगे फिर जोड़ा एककालीन होना चाहिए तो ये दोनों को हटा करके फिर जोड़ा वर्तमान तो ये सब क्यों किया नहीं तो सुखों में अति व्यक्ति सुख सुख स्मृति में सुख स्मृति में क्योंकि सुख वर्तमान काली नहीं है तो नहीं होने पर भी उसमें दोनों उपाधि एक देशस्थ हो गए तो होने से इसको वारण करने के लिए कह दिया कि वर्तमान ये विशेषण होना चाहिए वर्तमान किसका विशेषण होगा विषय का ना वृत्ति का विषय का अच्छा ये होने से फिर आगे द्वितीय विशेषण फिर क्या जोड़ दिया योग्यता ये क्यों जोड़ना पड़ा दर्म, दर्म, दर्म धर्म धर्म में अति होगा क्योंकि धर्म अधर्म का मत में आत्मा में सर्वदा विद्यमान है तो वर्तमान हो गया विषय और वृत्ति भी वर्तमान वृत्ति तो है तो वर्तमान विषय अव छिन्न चैतन्य वृत्ति चैतन्य दोनों एक ही हो जाएंगे दोनों अंतकरण में हुआ तो इसके लिए विशेषण जोड़ दिया योग्यत्म ये योग्यत्व किसका विशेषण होगा वृत्ति का ना विषय का विषय का तो इसलिए वृत्ति अवच्छिन्न ये अभिन्न हो जाएगा किसके साथ वर्तमान योग्य विषय चैतन्य योग्य होना चाहिए और वर्तमान होना चाहिए योग्य वर्तमान विषय अवचिन्न चैतन्य और वृत्ति अवच्छि चैतन्य ये दोनों समान होना चाहिए आगे पूर्व पक्षी शंका अधिकार है चालीसवें में टीका में नु योग्य विशेषण दानी सुख वर्तमान समय तुम सुखी वाक्यजन्य ज्ञान से प्रत्यक्षता तो आशंक इत्या परिवर्तित अभी आप योग्य तो विशेषण दे दिए अभी सुख वर्तमान है तो वर्तमान जिस समय में सुख है और सुख योग्य है तो योग्य वर्तमान विषय हो गया और वृत्ति भी अंतकरण में होगा तो दोनों अवचिन्न चैतन्य अभिन्न हो जाएंगे तो अभिन्न हो जाने से प्रत्यक्ष हो जाएगा किंतु कहता है कि ज्ञान तो तुम सुखी वाक्य जन्य ज्ञान तो अभी ये वाक्य जन्य ज्ञान हुआ शाब्द ज्ञान है किंतु इसमें आपका प्रत्यक्ष का लक्षण चला गया तो शाब्द ज्ञान में प्रत्यक्ष का लक्षण जाने से तुम सुखी वाक्य जन्य ज्ञानस्य से प्रत्यक्षता सत्यक्ष क्यूँ हो जाएगा ये वाक्य जन्य ज्ञान दोनों एक पर रहेंगे, गए योग्य भी है वर्तमान भी है वृत्ति अवचिन्न चैतन्य वृत्ति भी अंतकरण में होगा और सुख भी वही है तो होने से आपका लक्षण चला गया है तो शादी ज्ञान गया, गया। प्रत्यक्ष का लक्षण गया सिद्धांत कहता है इष्टपति इष्टापति शब्द का क्या अर्थ है जो आपत्ति बोलकर के कहते हैं वो हमको इष्ट है तो कैसे इष्ट है मूल में कहते हैं नच एवं अपि वर्तमानता वर्तमता तुम सुखी इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञान से प्रत्यक्षता सै वर्तमान वर्तमानता था जिस समय में सुख विद्यमान है एवं अपि टीका में प्रथम पंक्ति में कह दिया था योग्य विशेषण तो दाने अभी ये विशेषण देने पर भी सुख वर्तमान जिस समय में हे म सुखी इत्यादि वाक्य जन्य ज्ञान ये शब्द ज्ञान होना चाहिए परोक्ष है तो प्रत्यक्षता स्याद क्योंकि आपका लक्षण चला जाता है तो सिद्धांति कहता है कि न च वाच्य इष्टत् इष्ट है टीका में तो पूर्व पक्षी कहेगा कैसे इष्ट हो जाएगा वाक्य जन्य ज्ञान मात्र के ये परोक्ष ज्ञान होना चाहिए और अभी आप वाक्य जन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष इष्टापति तो दिखाते हैं टीका में कहते हैं ननु तव सुखी इत्यादि वाक्यम न विषय ज्ञान स्विषय अपक्ष जनक वाक्यवाद ज्योतिषि वाक्यवत अन्मा कथम उक्तवाक्याक्ष पक्षी अनुमान देकर के कहता है कि ये वाक्य से अपक्ष ज्ञान कैसा होगा क्यों कहते हैं कि वाक्य मात्र के ये अपरोक्ष ज्ञान जनक नहीं होते हैं क्यों नहीं होगा कहते अनुमान देता है तुम सुखी इत्यादि वाक्यम ये हमारा अभी पक्ष है इसको लेकर विवाद हो रहा है तुम सुखी ये वाक्य ये परोक्ष ज्ञान जनक होगा या प्रत्यक्ष ज्ञान जनक होगा सिद्धांत क्या कह दिया ये ज्ञान तोम सुखी कह दिया प्रत्यक्ष माना सिद्धांत इसको प्रत्यक्ष मान लिया पूर्व पक्ष इसको क्या कहेगा परोक्ष शब्द ज्ञान है परोक्ष होना है तो इसलिए इसमें विवाद है तो विवाद क्या है पक्ष में किस चीज का विवाद होता है साध्य का इसलिए साध्य क्या है आगे कहते हैं न सो विषय अपरोक्ष ज्ञान जनक सो स्विषय ज्ञान जनकत्व अभाव ये हो गया साध्य तो आगे हेतु देते हैं वाक्यत्व और दृष्टांत तो किसको देते हैं ज्योतिष वाली वाक्य ज्योतिष वाक्य स्वर्ग कामो ज्योतिष में ये जो वाक्य श्रवण किया ये जो स्वर्ग कामो ज्योतिषो में न यह वाक्य श्रवण होने से स्वर्ग का प्रत्यक्ष होता है स्वर्ग अर्थात सुखम वाक्य श्रवण करने से सुख होता है सुख का प्रत्यक्ष नहीं होता है स्वर्ग अर्थात सुख युखे न संभिन्नम क्या श्लोक है किसी को याद नहीं है यन्ना दुखे न संभिन अभिलाषोपनीतम च तत्म सुख पदास्पदम दुखे नभिन मिश्रित दुखे न संभिनम युखे न संभिनम और ग्रस्त, तो बाद में भी वो ग्रस्त नहीं हो जाता है ग्रस्त अर्थात तो फिर बाद में असुख आ जाएगा दुख आ जाएगा इस प्रकार की नहीं है और अभिलाषो उपनीतम च इच्छा मात्र के सामने में पदार्थ उपस्थित तो हो जाएगा ऐसा जो है वो सुखों को स्वर्ग का जाएगा मरते लोक में इच्छा करने से पदार्थ तो सामने में आ जाएगा नहीं आएगा स्वर्ग में ये है इच्छा करने से पदार्थ सामने में आ जाएगा किन्तु उसका भोग करना पड़ेगा सुख प्राप्ति के लिए खाली सामने में होने से दर्शन मात्र के थोड़ा सुख होगा किंतु किंतु जो ये प्रिय होगा जो मोद प्रमोद होना है वो नहीं होगा वो तो भोग करना पड़ेगा और ब्रह्मलोक में पदार्थ उपस्थित भी नहीं होंगे भोग भी करना नहीं पड़ेगा चिंतन मात्र के सुख होगा ये ब्रह्म का महात्म है तो जब कभी भी कुछ चिंतन करने से सुख होता है जानेंगे उस समय में आप ब्रह्म लोक में है कभी सोचे कि हाँ ये मिल जाए मिल गया जानेंगे ये स्वर्ग का बात है पुण्य का ही फल है कभी ऐसे घट जाता है बाईचांस कभी हो जाता है यही पुण्य का फल है तो मिलता है और यहाँ कभी कभी होता है वहां सर्वदा होना है भोग करना पड़ेगा तभी जा करके सुर्ख होगा ब्रह्म में किन्तु वो नहीं है साधक जब ऊपर उठता है ना तो जो पदार्थ तो सोचता है इसका मतलब सुख होना चाहिए वो बहुत जब उसके बारे में सोचेगा तो उसी से सुख होगा वो तो पदार्थ तो सामने भी नहीं आएगा उसका भोग भी नहीं होगा अर्थात तो हिरण्य गर्भ ब्रह्म लोक में आएगा तो अभी कहते हैं पूर्व पक्षी कहता है कि ज्योतिषमादि वाक्य में स्वर्ग काम ज्योतिष में यजत ये वाक्य में पहले ये हो गया दृष्टान्त तो, इसमें हेतु रहेगा हेतु क्या है वाक्यत्व तो, ये वाक्य है तो इसमें हेतु रह गया और साध्य हो गया स्व विषय अपरोक्ष ज्ञान जनकत्व अभाव ये ज्योतिष वाक्य में सुख विषय को अपरोक्ष ज्ञान जनकत्व है नहीं है तो साध्य रह गया क्योंकि साध्य हो गया जनकत्व अभाव स्व विषय अपरो ज्ञान जनकत्व अभाव न पहले न दिया ना न स्व विषय को अपरोक्ष ज्ञान तो ये न को अर्थात अभाव लगे स्व विषय अपरोन जनकत्व अभाव न स्व विषय तो अभी इसका व्याप्ति कैसे कहेंगे वाक्य जनकत्व अभाव अभी पक्ष में जाएंगे पक्ष क्या है तुम सुखी इत्यादि वाक्य उसमें हेतु तो रह जाएगा रह जाने से स्व विषय का अपरोक्ष ज्ञान जनकत्व अभाव अपोक्ष ज्ञान नहीं होगा अर्थात कौन सा ज्ञान होगा परोक्ष ज्ञान होगा तो वाक्य मात्र के परोक्ष ज्ञान होगा इसलिए तुम सुखी ये तो परोक्ष ज्ञान ही होगा आप कैसे प्रत्यक्ष में इष्टापति दिखा दिए ऐसा कहने से इति चेत सिद्धांत कहता है दसम स्तोमसी इत्यादि वाक्य बे विचारात स्तोमसी ये वाक्य में वाक्य तो रहेगा और दसम कहने के बाद उसको प्रत्यक्ष अनुभव हुआ ना मैं हूँ वो दसम बोल करके तो यह प्रत्यक्ष अनुभव हुआ इसलिए आप ये नहीं कह पाएंगे की तो अर्थात जहाँ हेतु रहेगा वहाँ साध्य रहेगा वहाँ साध्य का अभाव हो गया जनकत्व अभाव नहीं बरम वो अपरोक्ष ज्ञान जनकत्व है दसम वाक्य सुनने से मूल में दसम स्तोमसी ये विचार हुआ कैसे हो गया कहते हैं सन्निकृष्ट विषय शब्दात अपरोय ज्ञान अभ्युपगमात विषय अगर सन्निकृष्ट है तो शब्द से भी अपरोक्ष ज्ञान ही होगा विषय सन्निकृष्ट है तो अपरोक्ष ज्ञान होगा चाहे शब्द उच्चारण करे किंतु उस ज्ञान को शाब्द ज्ञान नहीं कहा जाएगा शब्द ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान जहां दोनों का निमित्त रह जाएंगे ज्येष्ठ प्रमाण कौन है प्रत्यक्ष इसलिए वो ज्ञान को ही महत्व दिया जाएगा तो इसको प्रत्यक्ष ज्ञान माना जाएगा ठीक है हमें अनुमान अच्छा तो सन्निकृष्ट विषय होने से शब्दों से अपरोन होगा इसी प्रकार के ये जो आत्मज्ञान होता है तो यहाँ विषय सन्निकृष्ट अर्थात ये कभी भी ये परोक्ष नहीं होगा स्वयं स्वयं के लिए कभी भी परोक्ष नहीं है यहाँ विषय सन्निकृष्ट है सन्निकृष्ट होने से यद्यपि सुनता है कि तत्व असी ये तब तो सुना वाक्य वाक्य सुनने पर भी वहाँ अप्रोक्ष ज्ञान होता है क्योंकि विषय सन्निकृष्ट है टीका में उक्त अनुमान असन्निकृष्ट विषयत्म उपाधि अपि अस्ति। अनुमान में ये उपाधि सिद्धांत कहता है आपका अनुमान में व्यभिचार तो दिखाए दूसरा दोष भी दिखाते है उपाधि भी है उपाधि बनाने के लिए हमको क्या उसमें सिद्ध करना पड़ेगा साधना अभी हमारा साध्य क्या था जनकत्व अभाव अभी उसका व्यापक होना चाहिए जहाँ स्व विषय अपरोक्ष ज्ञान जनकत्व अभाव वहाँ असनिकृष्ट विषयत्व तो रहेगा अर्थात विषय सामने सनिकृष्ट नहीं है जहा भी अपरोक्ष ज्ञान नहीं होगा वहाँ विषय सन्निकृष्ट नहीं रहेगा तो ये साध्य का व्यापक हुआ और साधन का व्यापक दिखाएंगे अच्छा साध्य व्यापक कहा दिखाते हैं, अच्छा। हैं। जहाँ साध्य रहेगा वहाँ उपाधि भी रहेगा साध्य कहा निश्चय रहेगा पक्ष में? में तो दृष्टांत में साध्य व्यापक दृष्टान में दिखाएंगे क्योंकि पक्ष में साध्य व्यापक तो नहीं दिखा पाएंगे साध्य तो वहाँ है नहीं है विवाद हो रहा है वहाँ तो नहीं दिखाएंगे दृष्टांत तो में कितना तो साध्य निश्चय है इसलिए साध्य व्यापक तो दृष्टांत तो में दिखाएंगे तो अभी ज्योतिषमो वाक्य में तो वहाँ स्व विषय अपरो ज्ञान जनकत्व में साध्य तो पहले था क्यूँकि हम व्याप्ति ग्रहण के थे अभी उपाधि उधर होगा असन्निकृष्ट विषय तो ज्योतिष वाक्यों में असन्निकृष्ट विषय तो स्वर्ग वहाँ सन्निकृष्ट नहीं है तो साध्य व्यापकत्व हुआ और साधन और व्यापक कहा दिखाएंगे पक्ष में वहां साधन है किंतु उपाधि नहीं है साधन है और उपाधि नहीं है ये दिखाने से हमको क्या लाभ होता है साधन है किंतु उपाधि नहीं है तो जहा साध्य होगा वहां उपाधि होगा यत्र साध्यम तत्र उपाधि तो ये हो गया अन्वय इसका कैसा कहेंगे ये उपाधि नास्ती त्यूकी उपाधि व्यापक है जी. जी. ये उपाधि नास्ती तत्र साध्य नास्ती ये हो गया व्यतिरेक भी जब हम साधन और व्यापक को पक्ष में दिखाते हैं वहां क्या कहते हैं कि पक्ष में साधन है किंतु उपाधि तो उपाधि का अभाव है यत्र उपाधि नास्ति तत्र नास्ति साध्य नास्ति ये उपाधि दिखाने का आवश्यकता है साध्य नहीं है ये प्रमाण करने के लिए आवश्यक होता है क्योंकि उपाधि अगर नहीं हुआ तो <coughs> उपाधि अभाव जहां मतलब तो उपाधि नहीं होगा और साध्य रहेगा ही नहीं क्योंकि उपाधि व्यापक है साध्य व्याप्य है व्यापक नहीं रहेगा तो व्यापी ही नहीं रहेगा तो ये प्रमाण करना उपाधि का ही लक्ष्य है इसलिए दिखाते हैं अभी कहते हैं कि पक्ष्य में साधन रहेगा किंतु तो उपाधि नहीं रहेगा पक्ष्य क्या हो गया इत्यादि वाक्य इसमें साधन साधन क्या है वाक्य रहेगा और अभी उपाधि क्या है असनिकृष्ट विषय तुम तुम सुखी ये असनिकृष्ट है ना निकृष्ट है सन्निकृष्ट उपाधि नहीं रहा तो पक्ष में साधन रहा ये उपाधि ये नहीं रहा असंकृष्ट विषयत्व इसलिए उपाधि भी बन जाएगा तो उपाधि अगर नहीं रहेगा साध्य भी नहीं।, नहीं रहेगा ये अर्थात सिद्धांति को प्रमाण करना है उक्त हनुमान है असनिकृष्ट विषय तो उपाधि रि आशय न आह सिद्धांती मूल में कहा सन्निकृष्ट विषय तो यह विषय सन्निकृष्ट है होने से शब्दा अपरोक्ष ज्ञान अभ्युपगमत शब्द से अपरोक्ष ज्ञान होता है ठीक है मैं? ननु एवं तरही। एवं अर्थात अगर सन्निकृष्ट होने से विषय अगर सन्निकृष्ट हो जाएगा वाक्य से प्रत्यक्ष ज्ञान होगा सिद्धांत कह दिया पूरा कुछ कह रहा है अगर ऐसा कहेंगे तब पर्वतो बनीमान ये अनुमिति है न प्रत्यक्ष है तो होने से अभी कहेंगे विषय सन्निकृष्ट है पर्वतो बिमान पर्वत सन्निकृष्ट है तो पर्वतो बन्ध्यमान अनुमितरपी प्रत्यक्ष तुम सियात क्योंकि विषय सन्निकृष्ट हो गया होने से इसको भी प्रत्यक्ष कहेंगे सिद्धांत कह जाए त्र किम पर्वतांश है तद आपाद्य पर्वतांश में प्रत्यक्ष कहना चाहते हैं अथवा बन्ही अंश में कहना चाहते हैं तो पर्वतांश में अगर कहना चाहेंगे पर्वतांश में प्रत्यक्ष पूर्वपक्ष अगर ये आपत्ति दिखाएगा सिद्धांति क्या कहेगा इष्टपद तो दिखता ही तो इस्ता पर, इस्ता, इस्ता है तो सिद्धांत कहता है कि इष्टपद इष्ट है मूल में अतएव पर्वतो बन्यम इत्यादि ज्ञान अपि ये ज्ञान अभी बन्ही अंशे परोक्ष पर्वताशे अक्ष पर्वतंश में अपरोय कैसे हो जाएगा सिद्धांत कहता है कि प्रमाण टीका में प्रमाण चैतन्य से योग्य वर्तमान विषय चैतन्य से अभेद प्रत्यक्षत्व प्रयोजकत्व अभ्युपगम एवं अभी प्रमाण चैतन्य पर्वत व निमान इस प्रकार की जब वाक्य कोई कहेगा तो पर्वत उसके सामने में दिखेगा तो पर्वत विषय का अंतकरण वृत्ति होगा तो होने से प्रमाण चैतन्य और जो पर्वत सामने में है विद्यमान है योग्य भी है योग्य विद्यमान वर्तमान विषय अवचिन्न चैतन्य ये दोनों समान हो जाएंगे ये दोनों समान हो जाने से ये प्रत्यक्ष का प्रयोजक है तो कहते हैं प्रमाण चैतन्य से योग्य वर्तमान विषय चैतन्य अभेदस्य प्रत्यक्ष तो प्रयोजकत्व अभ्युपगम ये प्रत्यक्ष का तो तो प्रयोजक यहाँ रह गया रहने से हम इसको प्रत्यक्ष कहेंगे और द्वितीय प्रत्यह द्वितीय अर्थात बनी सेवा इसके लिए कहता है द्वितीय प्रत्यह मूल में कहा बनी अंश परोक्ष्यम पर्वतांशे अपियम प्रथम पंक्ति में वन में कहा ना बनी परोक्षम् परोक्षम सिद्धांत कहता है अच्छा अभी पर्वतांग समय अपरोक्ष हुआ उसके लिए कहते हैं आद्य हेतु मह पर्वतांश अपरोक्ष क्यूँ मूल कहते हैं पर्वतादि अवच्छिन्न चैतन्य बहिर्श्रित अंतकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य से अभेद पर्वत अवच्छिन्न चैतन्य अर्थात योग्य वर्तमान विषय अवचिन्न चैतन्य और वृत्ति अवचिन्न चैतन्य क्योंकि अंतकरण विशेष निकृष्ट देश में गये होकर तो के वृत्ति बना तो दोनों अभेद हो गए टीका में द्वितीय हेतु माह बनी अंश द्वितीय हो गया बनी अच्छा, अंश बन्ही अंश में सिद्धांति प्रत्यक्ष कहता है परोक्ष कहता है परोक्ष इसमें हेतु कहता है मूल में बन्ही अंश तो अंतकरण वृत्ति निर्गमन असंभव है के लिए अंतकरण वृत्ति नहीं जाएगा क्यों कहते हैं बन्ही के साथ इंद्रिय संकृष्ट हुआ नहीं होने से अंतकरण वृत्ति नहीं बनेगा नहीं बनने से बन्ही अवच्छिन्न चैतन्य प्रमाण अवच्छिन्न चैतन्य च परस्परम भेदा बनी हो गया विषय विषय वचिन्न चैतन्य और प्रमाण चैतन्य परस्पर भेद हो गए तो क्योंकि यहाँ प्रमाण चैतन्य बना ही नहीं ठीक है पूर्व पक्षी कहता है कि अनुमान पर्वतो बिमान अंतिम में कहते हैं तथा ए तस्मात तथा तथा कहते हैं अर्थात तस्मात पर्वतो बिमान पर्वतो बीमान ये ज्ञान को अनुमिति सभी लोग कहते हैं भी आप उस ज्ञान को दो भाग कर दिए पर्वत अंश में प्रत्यक्ष कह करके बन्नी अंश में परोक्ष कह करके एक ज्ञान को आप दो भाग कर दे ये तो अर्थात तो प्रसिद्धि का विरोध हुआ पूर्व पक्ष कह रहा है टीका मैं नु सिम मात्र कर्तुम युक्तम परीक्षक ये एक श्लोक है और सर्व सिद्ध से लक्षण न सर्वलोक सिद्ध से लक्षण निवर्तनम सिद्ध का अनुगम मात्रम कर तुम युक्तम ये करना चाहिए किसके द्वारा परीक्षक ही विचारको के द्वारा जो सिद्ध पदार्थ है उसी का ही अनुगमन करना चाहिए और न सर्वलोक सिद्ध से लक्षण है नवर्तन जो सारे लोक में सिद्ध है कि पर्वतो बनिमान अनुमिति ज्ञान है आप ऐसा एक लक्षण बना करके उसको खंडन कर देते हैं कहते हैं हमारा लक्षण इस अंश में जाता है पर्वत अंश में जाता है ये तो प्रत्यक्ष होगा इस अंश में जाता नहीं ये तो परोक्ष होगा आप ऐसा कुछ लक्षण बना करके प्रसिद्ध पदार्थ का खंडन करना ये ठीक नहीं है इति भट्टपादे उत्तरवात तो कुमारीलाल भट्ट जी कहे हैं इसलिए लक्षण है के द्वारा लक्षण है न प्रसिद्ध निवर्तनम अयुक्तम अनुमिति का जो लक्षण है जो उसका स्वरूप है प्रसिद्ध है आप केवल लक्षण बना करके उसका निराकरण नहीं कर सकते हैं इस प्रकार के कहने से सिद्धांति मूल में उतर जाता है अनुभव हम केवल लक्षण बना करके नहीं कहते अनुभव भी उसी प्रकार की होता है पर्वतम पश्यामी बन ही अनुमिनोमी पर्वतम पश्या प्रत्यक्ष पश्मी ये तो अनुभव ही हो रहा है बन ही ये तो अनुभव ही है टीका में तथा च चनुभव अभी चका अभी अनुभवो भी तम तमे आवेदयती उचि आवेदय अर्थात दिखाते हैं पर्वतम पशा तथा च चाह प्रसिद्ध विषय न इति तथा च तस्या तवर्तनमस्म कथा चाह तुम अति किस है प्रसिद्धे बन्हीअश विषय जो प्रसिद्ध है बन्ही अंश अंश ही अनुमिति का विषय है और हम तिवर्तनम अस्म क्रियते हम उसका निराकरण नहीं करते है पर्वतो का भी अनुमिति होता है इस अंश का हम निराकरण करते हैं बन्ही का अनुमिति का निराकरण नहीं करते हैं एवं स्वपक्षे प्रसिद्धानुमान प्रदर्श्य परमते तद अतिक्रमण सिद्धांत कहता है कि हमारा मत में तो अनुमान जो अर्थात सर्वलोक सिद्ध है ये हमारे मत में बिल्कुल ठीक है लक्षण के अनुसार और आपका मत में क्या दोष होगा देखिए अभी मूल में कहते हैं न्याय मत है तू पर्वतम इति अनुव्यवसाय आपत्ति अगर आप कहेंगे कि बनी का तो अनुमान करते हैं पर्वत का भी अनुमान करते है अगर इस प्रकार कहेंगे तब तो आपका व्यवसाय ज्ञान के आगे अनुव्यवसाय ज्ञान आना चाहिए पर्वतम अनुमीनो में तो ये दोष आपका पक्ष में आएगा पर्वत का प्रत्यक्ष नहीं होगा पर्वतम अनुमीनों <saute farm> हो। तो में ये भी आपको दोष आएगा टीका में स्वपक्षात तत्पक्ष वैलक्षण्य दिवत कू शब्द है तो तत्पक्ष अर्थात न्याय पक्ष न्याय मत में ये वैलक्षण अर्थात दोष आयेगा पर्वत में भी ये अनुमान ज्ञान विषय कम फिर आने लगेगा आगे जहां विषय सनिकृष्ट होगा वहां शब्द से भी अपरोक्ष ज्ञान होगा और जहां विषय असनिकृष्ट है वहां प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा वो तो अपरोक्ष ज्ञान होगा ठीक है मैं पृथ्वी परमाणव गंधवंत पृथ्वीत्वात घटाधिवत इत्यादि अप्रत्यक्ष पक्ष पक्षे साध्ये च्न परोक्ष जहाँ अप्रत्यक्ष पक्षुम अतः पक्ष प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है होत्यक्षति कैसे दृष्टांत देते हैं पृथ्वी परमाणव गंधवतवादादी पक्ष कौन हो गया परमाणु ये अप्रत्यक्ष है तो अप्रत्यक्ष जहाँ पक्ष होगा वहाँ तो साध्य और पक्ष ये दोनों ही परोक्ष होंगे पृथ्वी द्वाद घटाधि इत्यादि अप्रत्यक्ष पक्ष को अनुमित जहाँ पक्ष अप्रत्यक्ष है पक्षे साध्ये च्ञान परोक्षम है ये दोनों में तक ज्ञानो परोक्ष ही है मूल में असन्नीकृष्ट पक्ष तो सर्वांशे अभी ज्ञान सर्वांशे का अर्थ पक्ष और साध्य पक्ष और साध्य दोनों में ही ये परोक्ष होगा टीका में दिया ना प्रथम टीका अंतिम में पक्षे साध्ये च्ञान परोक्ष में दोनों ही परोक्ष परोक्षे टीका में आगे हैं न सूरभि चंदनम इत्यादि सौरभ्यांश ज्ञानम परोक्षम अपरोक्षम व पूर्व पक्षी अभी पूछता है तो आप कह दिए कि जहाँ विषय सनिकृष्ट है वहाँ प्रत्यक्ष विषय असन्निकृष्ट है तो परोक्ष अभी पूर्व कह रहे हम पूछ रहे हैं जहाँ सूरभि चंदनम कहा जाता है तो वहाँ सौरभ्य अंश में ज्ञान को परोक्ष कहेंगे अथवा अपरोक्ष कहेंगे पूर्व तो पक्षी कह रहा है कि दोनों ही विकल्प नहीं घटेगा नाद्य अर्थात ज्ञान परोक्ष नहीं है क्यों नहीं है तथ सामग्री अभाव ज्ञान परोक्ष नहीं है क्योंकि उसका सामग्री नहीं है किसका सामग्री परोक्ष का सामग्री नहीं है तो ये परोक्ष का सामग्री यहाँ तक तो क्या है परोक्ष का सामग्री का विचार नहीं हुआ प्रत्यक्ष का सामग्री विचार बोलिया विषय सन्निकृष्ट होना चाहिए अर्थात वर्तमान होना चाहिए योग्य भी होना चाहिए योग्य वर्तमान सनिकृष्ट विषय है तो ये प्रत्यक्ष होगा अरे hmm. परोक्ष का सामग्री क्या है जहां ये नहीं रहेंगे hmm. तो योग्य नहीं हो अथवा वर्तमान नहीं हो असन्निकृष्ट हो इस प्रकार होने से ये परोक्ष का सामग्री हो जाएगा hmm. अभी पूर्वपक्ष कह रहा है कि सौरभ्य अंश में ये ज्ञान परोक्ष नहीं होगा क्योंकि hmm. परोक्ष का जो सामग्री है तो ये यहाँ नहीं है परोक्ष का सामग्री है कि योग्य नहीं हो परोक्ष हो जाएगा अथवा विषय सामने में नहीं हो तो परोक्ष हो जाएगा किंतु यहाँ सौरभ्य सामने में भी है और योग्य भी है तो होने से यहाँ परोक्ष का, नहीं तो का है। सामग्री नहीं रहा तो प्रत्यक्ष का सामग्री है तत्व सामग्री अभाव तत् सामग्री तत्पद से परोक्ष सामग्री परोक्ष सामग्री नहीं है इसलिए परोक्ष नहीं होगा न द्वितीय द्वितीय अर्थात अपरोक्ष अपरोक्ष भी नहीं है तदाकार वृत्ति अपरोक्ष होने के लिए आपका वृत्ति अवच्छिन्न चैतन विषय अवच्छिन्न चैतन विषय तो ठीक है सामने में है योग्य भी है किंतु तदाकार वृत्ति सौरभाकार वृत्ति उसका नहीं हुआ है तो नहीं होने से पूर्व पक्ष तदाकार वृत्ति अभाव इतना आसंख्य सिद्धांति आद्य पक्ष अवलंब आह सिद्धांति कहता है कि परोक्ष ही है तो पूर्व पक्षी कहा था यह परोक्ष कैसे परोक्ष का सामग्री नहीं है यह तो अपरोक्ष का सामग्री है सामने में है और योग्य भी है तो सिद्धांती उसके लिए उत्तर देता है मूल में सुरभि चंदनम इत्यादि ज्ञानम अपि चंदन खंडा से अपरोय चंदन खंड योग्य है वर्तमान है सन्निकृष्ट है उस अंश में तो अपरोक्ष हो जाएगा सौरभा से तू परोक्षम सौरभांश में परोक्ष होगा पूर्व पक्ष कहता था कि सौरभ भी योग्य है वर्तमान है सामने में है सिद्धांत कहता है कि सौरभ्य से चक्ष इंद्रिय अयोग्य सौरभ्य चक्ष इंद्रिय के द्वारा ग्रहण हो जाएगा नहीं, नहीं हो गया अयोग्यतया योग्य घटित निरुक्त लक्षण से हमारा लक्षण है कि योग्य वर्तमान विषय होना चाहिए आप कहते हैं कि सामने में है तो योग्य हो जाएगा ये चक्षुर इंद्रिय का योग्य नहीं है तत्त इंद्रिय योग्य तत्त विषय के लिए ग्रहण होगा ऐसा नहीं कि अर्थात अन्य इंद्रिय से ग्रहण हम कहेंगे कि इस इंद्रिय के लिए भी हो जाए ग्रहण हो जाए उस इस इंद्रिय के लिए वो योग्य होना चाहिए सामने में होने पर भी और अगर आपका नासिका तक आ जाता है इंद्रिय तक आ जाता है तब तो योग्य माना जाएगा अगर ज्ञान इंद्रिय तक नहीं आता चक्षु के द्वारा वो योग्य नहीं है आपका लक्षण में है योग्य और चक्षु इंद्रिय के द्वारा योग्य नहीं है टीका में आदिपदेन मधुरम आम्र इत्यादि परिग्रह जो कहाना मूल में सूरभि चंदनम इत्यादि प्रथम पंक्ति में आदिपद से मधुरम परोक्षयम, परोक्षम मधुर परोक्ष आघ्रात पूर्व सौरभम चेत सिंह कहता है कि, कि ये जो सूरभि चंदन आप कह दिए आपको ज्ञान हुआ किन्तु किस प्रकार की ज्ञान हुआ पूर्वम आघ्रतम चेत तत्सौम तरी त्र ज्ञान स्मृति और न आघ्रा चे, तुम चेत पहले नहीं किया इसको तरी चंदन खंड लिंगात अनुमित तो चंदन खंड को देख करके अनुमान कर लिया यही चंदन खंड पहले वो देखा था अर्थात तो ये चंदन खंड पहले था और उसमें सूरभित्व था उसको व्याप्ति ग्रहण हुआ था ये तो चंदन खंड तुम तत् सूरभित्व तो ये भी सजातीय होने से चंदन खंड इसमें भी तो ये अनुमान कर लिया अगर पहले से घृण किया है वो जो पदार्थ है पहले उसको सुझाता अभी कहेगा वो तो वही पदार्थ है वो तो स्मरण हो जाएगा अगर पहले से घ्राण नहीं किया तब तो अनुमिति होगा तो दोनों उपाय से परोक्ष ज्ञान ही है ये तो प्रत्यक्ष नहीं है इसलिए आघ्रात पूर्वम तत्सौरभ तरी तथा ज्ञानम स्मृति और न आघ्रत पूर्व चेत तरी चंदन खंडवाद लिंगात अनुमिति तो ये दोनों उपाय से सूरभि का जो ज्ञान होगा वो तो परोक्ष ही है नु पूर्व पक्षी कह योग्य सौरभ्यपयत्वात सौरभ्य योग्य विषय होने से तदंश तदंश अभी ज्ञान अपी, अपी तो का कहना है कि सूरभि तो योग्य है सिद्धांत कहा कि चक्ष इंद्रिय योग्य नहीं है अभी हमको चंदन और चक्ष इंद्रिय से ही ग्रहण हो रहा है ग्रहण इंद्रिय से नहीं हो रहा है टीका तो में तथा त्रिय योग्य घटित लक्षण से अभाव अदोषण ये जो योग्य है योग्य में तत्द इंद्रिय योग्य ये उसका विवक्षित अर्थ है तो यहाँ चक्ष इंद्रिय योग्य नहीं है सुरभित तो। तो हो रहा है ये सिद्धांत कह दिया परोक्ष ज्ञान हो रहा है प्रत्यक्ष नहीं है अगर पहले से उसको घृण किया है तो स्मरण हो रहा है पहले से घृण नहीं किया है तो अनुमान कर रहा है ज्ञान हो रहा है कि जो अनुमिति अथवा स्मृति ज्ञान ये प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है प्रत्यक्ष ज्ञान होने के लिए वो इंद्रिय ग्राह्य होना चाहिए और सूर्य भी चक्ष ग्राह्य नहीं है अभी उसको क्या थे घ्राण ग्राह्य किन्तु घृण से नहीं आ रहा है अगर आ जाएगा घ्राण से प्रत्यक्ष से नहीं यार अभी तो चक्षु से ही देख रहा है ना सूरभि चंदन कहता है अगर घ्राण ग्राह्य होगा इसलिए ना पहले अगर घ्रात तो स्मृति हुआ अगर अधुना घरात होगा ये प्रत्यक्ष होगा माना जाएगा अभी क्या दोष हुआ कि सूरभि चंदन बन्नीमान पर्वत इसमें एक अंश में प्रत्यक्षत्व एक अंश में परोक्षत्म किंतु पर्वतो व ये अनुमिति ज्ञान सभी लोग इसको एक ज्ञान मानते हैं ना? दो ज्ञान मानते हैं, एक मानते हैं, एक ही ज्ञान में परोक्षत्व भी रहा भी रहा, तो परोक्षत्व अपरोक्षत्व ये दोनों जाती हुए और परोक्ष अपरोक्ष अपरोत्वम बिहाय परोक्षत्म ये घटा और अभी आपका अनुमित ज्ञान में अथवा सुर अभिचंदन है इसमें दोनों दोष होगा संकर, संकर जाति होगा जाति शांकर ये दोष होगा पूर्व पक्षी दिखा रहे है इसको टीका मेंसन्निकृष्ट पक्ष को अनुमिति स्थले पक्ष अपरोक्षता यथा असन्निकृष्टत्व बाधकम यहाँ तक देखिये जहाँ असनिकृष्ट पक्ष है और वहाँ अनुमिति कर रहे हैं वहाँ पक्ष अपरोक्ष होने से अपरोक्ष अभी पक्ष असंकृष्ट है पक्ष असनिकृष्ट होने से पक्ष अपरोक्ष होगा नहीं, नहीं होगा पक्ष बाधक क्या हो गया असंकृष्ट तो ये बाधक हो गया तथा सन्निकृष्ट पक्ष को अनुमिति स्थल जहाँ पक्ष सन्निकृष्ट है जैसा सुर अभिचंदन अथवा पर्वतो बिमान इत्यादि परोक्षर अभ्युपगमे आप उसमें परोक्षते मान लिये अपरोक्षते मान लिये तो प्रसिद्ध जाति बाधक सांकर प्रसंगो बाधक यहाँ जो प्रसिद्ध जाति बाधक होता है शांकर्य दोष ये भी प्रसंग यहाँ हो जाएगा जाति के लिए अच्छा नंबर का श्लोक क्या है तुल्य नव स्थिति किरणावली में दिया है तथा टीका में आगे तृतीय पंक्ति में तथा छ तथा अतः इसलिए न इदम युक्त आपने जो कह दिया अनुमिति अथवा सूरभिचंदन में ज्ञान दो अंश है ये बात ठीक नहीं है इसका निराकरण सिद्धांती करता है मूल में एवं एकत्र ज्ञाने एवं अर्थात परोक्षत्व भी अप्रोक्षित्व भी दोनों अगर आप स्वीकार करते हैं पर्वतो वर्ण्यमान सूरभिचंदन इत्यादि ज्ञाने परोक्ष अभ्युपगमे तय और जाति न सियात अगर एक ही ज्ञान में आप दो मानेंगे तो तयो हो जाति न सियात तयो हो कयो हो परोक्ष में जातित्व नहीं रहेगा अर्थात मतलब ये दोनों जाति नहीं होंगे तो सिद्धांत कहता कि इष्टत्व ये जाति है ही नहीं टीका में एवं प्रकारेण प्रकार उपाधि उदासीन धर्म मात्र से अभ्युपगमेन सिद्धांत कहता है कि, कि जो और ये ना जाति है ना उपाधि है ये केवल धर्म ही है तो जाति भी नहीं है और उपाधि भी नहीं है धर्म मात्र से अभ्युपगमेन तय तो जाति तो अभाव इष्टत्वात्तिव तो जैसे घटत्व पटत्व इत्यादि कहते हैं जाति हो गया और उपाधि कहते हैं नील घटत्व घटतत्व तो जाति है किंतु नील घटत्व तो जाति नहीं होगा क्योंकि नील घटत्व तो ये नील में रहेगा ना घट में रहेगा तो ऐसे ऐसे पदार्थ जाति नहीं है क्योंकि जाति जो होगा वो एक में रहना चाहिए अभी आपका नील तो विशेषण में रहेगा घटत्व तो विशेष में रहेगा इसलिए नील ये कोई एक में नहीं रहता यह जाति नहीं होगा इसको उपाधि कहते हैं भेदक है भेदक होने से उपाधि आ जाएगा सिद्धांत कह दिया कि ये तय जाति अभाव ये जाति ही नहीं है टीका में न घटवादिवत पर प्राणिक प्रसिद्ध अनभ्युपगमे अति इति चे घटत्व जैसा है कि जाति है ऐसे परोक्षत्व तो, अपरोक्ष तो भी प्रामाणिक है जाति है प्रामणिकतया प्रसिद्ध ये प्रसिद्ध है इसका अगर अन्यूप में आप स्वीकार नहीं करेंगे तो कल को और कोई कहेगा घटोत्व तो भी जाति नहीं होगा ये सर्वत्र इस प्रकार के अति प्रसंग कहीं भी जाति का स्वीकार नहीं होगा इसद्धांति मूल में कहते हैं जाति तो तो परिभाषाया सकल प्रमाण अगोचरतया अप्रामाणिक जो जातित्व तो, उपाधित्व तो, ये सब जो परिभाषा है परिभाषा अर्थात स्व मतलब स्व शास्त्रे गृहित संज्ञा उसको परिभाषा है। कहते हैं पारिभाषिक शब्द कहते हैं ना अर्थात तो, जिस शास्त्र में उसका जैसे गुण कहने से वेदांत में अथवा सांख्य में जो लिया जाएगा न्याय में वो है गुण नहीं।, नहीं है और व्याकरण में अलग है इसको सब कहते हैं कि पारिभाषिक शब्द अर्था परिभाषा सिद्धांत कहता है कि उपाधि तो ये जो परिभाषा है ये सकल प्रमाण अगोचरत सकल प्रमाण का गोचर था सारे शास्त्र दर्शन लोग इसको स्वीकार करते है ऐसा नहीं है सकल गोचर सकल प्रमाण अगोचरत या इसलिए अप्रामाणिक है प्रामाणिक नहीं है जिसको सभी लोग स्वीकार करेंगे वो प्रामाणिक ठीक है हमें अनु नील उपाधित्व पथ घटत्वादो जाति कुतो न प्रामाणिकम तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि नील घटत्व में उपाधि जैसे आप स्वीकार करते हैं तो घटत्व ऐसे जाति इसको क्यों स्वीकार नहीं करेंगे अब जाति प्रामाणिक नहीं है कह दी कुतो न प्रामाणिकम इति आशंका निराशा उपाधित्व ग्रहणम तो सिद्धांति मूल में क्या कह दिया जाति परिभाषाया विवाद हो रहा था परोक्ष तो जाति को लेकर सिद्धांती एक ही वाक्य में उपाधि को भी जोड़ दिया mm -hmm. क्यों जोड़ दिया क्योंकि पूर्व पक्षी का वाक्य आगे आएगा mm -hmm. अगर सिद्धांति केवल जाति का खंडन करेगा पूर्व पक्षी कहेगा आप उपाधि को मानते हैं किन्न जाति का खंडन करते हैं सिद्धांती इसलिए एक ही वाक्य में उपाधि जाति दोनों का निराकरण कर दिया इसलिए पूर्व पक्षी का वाक्य देर है ननु नील घट उपाधिव अर्थात अगर सिद्धांती केवल जाति का खंडन करेगा तो पूर्व पक्षी ये वाक्य कहेगा जैसे आप उपाधित्व को मानते हैं घटत्व में जातित्व क्यों प्राणिक नहीं मानेंगे इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी कर सकता है इसका निराश करने के लिए सिद्धांती मूल में उपाधित्व को एक ही बार कह दिया घटतवादो आ गटिका में घटत्वादो जाति एवं रूपा परिभाषा तथा नील नीलघटवाद उपाधि एवं तयोर यषा तेरद्व सकल प्रमाण अषयत अकिभाषाया उभर संबंध घटत्में जातितो इस प्रकार की परिभाषा मैं किलो मनते नील घटत्में उपाधितो इस प्रकार की जो परिभाषा ये दोनों ही सकल प्रमाण अभिषय है अप्रमाणिक परिभाषा दोनों के साथ संबंध हो जाएगा जो मूल में कहा जाति परिभाषा तो ये द्वन थे पदम प्रत्येक अभि संबंध होते जाति परिभाषा उपाधित्व परिभाषा ये दोनों ही अप्रामिक है टीका में अप्रामिक जातिव उपाधित्व शेष इति के प्रामाणिक नहीं है इसलिए जातित्व उपाधित्व ये स्वीकार नहीं किया जाता है न सकल प्रमाण गोचरता घटो अयम इति प्रत्यक्ष गोचरत्वाद्य तो पूर्व पक्षी कहता है कि आपने घटत्व ये जाति का अस्वीकार कर दिया कहेंगे इसमें सभी लोग इसको प्रामाणिक नहीं मानते हैं पूर्व पक्षी कहता है कि सकल प्रमाणता गोचर है ये कैसे घटो अयम इति प्रत्यक्ष ये सभी लोग मानते हैं घटो अयम प्रत्यक्ष सभी लोग मानेंगे अब कैसे कह दिए कि अप्रामाणिक है तो गोचरत्वाद प्रत्यक्ष गोचरत्वाद इति आशंक सिद्धांत कह कि तस् जो आप प्रमाण दिखाए घटो अयम इति प्रत्यक्ष इसका प्रमाण मानते हैं ये प्रमाण क्या करता है तस्य सदभाव एवं उपक्षण ये घट है इसमें घटत्व बोलकर के एक चीज है घटत्व तो में आपका ये प्रत्यक्ष प्रमाण है हम मानते हैं अर्थात अयम घट क्यों? इसमें घटत्व है इतना हमसे में प्रमाण है तस्य जाति साधने उदासीनत्व। उदासीन ये जो आप जिसको प्रमाण देते हैं, ये प्रमाण क्या कह दिया घटत्व का सद्भाव में चरितार्थ तो हो गया ये कह दिया ये घट है इसमें घटत्व है उसमें ही उसका चरितार्थ तो हो जाने से ये घटत्व एक जाति है इसको नहीं कहेगा क्योंकि उतना में ही उसका चरितार्थ हो गया सिद्धांतिकता हम उतना स्वीकार करते हैं घटतो इसमें एक धर्म है जाति उपाधि उदासीन ये एक धर्म है इस प्रकार हम मानेंगे अजय तक ओम शंकर शंकर